यम ब्रह्मा ब्रह्मेन्द्र रुद्रमरुत सुदिव्य वेद द क्रमोपनिषद गायन इं सम ग्यावस्थित त गन सा पश्यम गिनो यदो सुरासुरगणा देवा नमा नम <coughs> तारणिजा तटकुंजिहार ऋण ललित गोप वधू पटहा सकल योग कला समल कृत मुर्भिद प्रणमा रम धव नम पंक नम पंकजनेम पंकज नेत्रा नमस्ते पंकज्रे यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वहा देवत्मबुद्धिप्रकाशम मुमह प्रपद्ये अनंत सौंदर्य माधुर्य सौ सौकुमार्य सुधा सिंधु बल बंधु तात्पर्य भक्ति रस पिपासु महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा My Lord.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 पिछले प्रवचनों का सारांश बताने जा रहा हूं जिनके विषय में और जिनके साथ मैंने हजारों कोटेशन दिए हैं उपनिषदों के पुराणों के सब आप लोग सुने होंगे इसलिए मैं प्रमाण नहीं दूंगा एक कोई अद्वय ज्ञान तत्व तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जिनके विषय में वेदों ने शास्त्रों ने पुराणों ने ऐसा भी बताया है कि बस केवल वे ही एक तत्व हैं और कोई तत्व ही नहीं है उनकी अनंत शक्तियां हैं उसमें तीन शक्ति प्रमुख है एक का नाम पराशक्ति एक का नाम जीव शक्ति एक का नाम माया शक्ति तीनों शक्तियों का शक्तिमान एक भगवान श्री कृष्ण और तीनों शक्तियों से भगवान का नित्य संक्र yeah. संबंध है लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार का संबंध है पराशक्ति युक्त भगवान श्री कृष्ण के अनंत अंश हैं जिनको स्वांश कहा जाता है और उनके अनंत लोक हैं। पर व्योम लोक कहते हैं दिव्य लोक कहते हैं जिनके विषय में वेद कहते हैं न तत्व सूर्यो भाति न चंद्र तारकम ने मा विद्युतो भांत तमेव भ अनुभात सर्व तस्व भाषा सर्विदम विभात श्वेताश्युतरोपनिषद छे चौदह ये मुंडोपनिषद ने भी मंत्र है दो दो दस फिर वेद कहता है अनंते स्वर्ग लोके जे ये प्रतिष्ठति प्रति तेनो तीनोपनिषद चार नौ अस्म लोका दुत्कृष्ण दुतकर्म्य अब मुस्मिन लोके जे ये प्रतिष्ठती तीन एक चार आईतरीोपनिषद ये आत्मबोधोपनिषद ने भी मंत्र है एक सात सदा पश्चंत सूर्य तत्षण परम पदम सुबालो सुबालोपनिषद छे सात ये नृसिंग तापनीयोपनिषद ने भी मंत्र है आठ तीन गोपाल तापनी उपनिषद में भी मंत्र है 27 ये स्कंदोपनिषद में भी मंत्र है 14 ये त्रिपुरा तापनी उपनिषद में भी मंत्र है चार एक ये पैंगलोपनिषद में भी मंत्र है चार तीस दिव्य ब्रह्म पुरे हे सभ व्योम आत्मा प्रतिष्ठित मुंडकोपनिषद दो दो सात और भागवत में भी कई स्थानों में बताया है पर लोक के विषय में नैयत्र परे हरे यत्र रनोव्रता सुरा यत्रार्चिता दो नौ दस नैयत्र सत्व न रजस्तम नई विकारो न महान प्रधानम दो, दो सत्रह्रजमान स्वरुचर्वत चार बारह छत्तीस अर्थात जिस पर लोक बात हम कर रहे हैं युक्त भगवान के अनुसार उसमें न माया जा सकती है न काल न कर्म न स्वभाव न गुण न सूर्य चंद्र कोई नहीं जा सकते स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही सब कुछ बनते हैं वहां की पृथ्वी का एक कण अगर जीवन मुक्त अमलात्मा परम हंस देख ले तत्काल आनंद में मूर्छित हो जाए अर्थात स्वयं श्री कृष्ण में जो परमानंद है वही वहां की पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में है कण कण में है गीता में भी कहा है न तद सूर्यो न शांको न पावका तद्धाम छुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया तीन पंद्रह भागवत तो इस प्रकार पराशक्ति युक्त भगवान के अनंत लोक हैं देखो वेद कह रहा है न? ते नोकेशु काले लोकेशु बहुवचन कहा जा रहा है अनंत भगवान के लोक है क्योंकि भगवान के अनंत रूप है अनंत अवतार हैं अत्यो अनंत लोक है अब नंबर दो भगवान की जीव शक्ति विशिष्ट जो स्वरूप है उसके दो रूप हैं। एक रूप जो सदा से मायातीत है वो भगवान के पार्षद हैं, लेकिन स्वरूप शक्ति के अंडर में रहते हैं वहां भी माया नहीं जा सकती वे भी सब लोक के हैं अब नंबर तीन आए जो सदा से मायाधीन है और जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं। हम लोग ये सदा से मायाधीन है ये भी अनंत जीव है अपरिमिता ध्रुआ अनुता दस सत्तासी तीस वेद भी कहता है बालग्र शतभाग्य शतदा कल्पित चागो जीवस्त विद्य सचान कलपते अनंत जीव हैं अद्वैतियों ने भी मान लिया अनंत जीव जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि तुम कहते हो एक ही ब्रह्म है जिसको आप लोग जीव कहते हैं ऐसा एक ब्रह्म है तो जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया वैष्णवो ने क्यों जी जब एक ही ब्रह्म है अलग अलग देह में तो जब एक को ब्रह्म ज्ञान हो गया वो सनकादिक कादिक हो जनकाधिक हो शुकाधिक हो शंकराचार्य हो तो सबको ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए क्योंकि ये कही ब्रह्म आप कहते हैं तब घबराए है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, असंख्य जीव हैं। और ये सब जीव ब्रह्म की तरह श्री कृष्ण की तरह नाद है अनंत है सनातन है यानी भगवान से अगर कंपटीशन हो तो इस मामले में भगवान नहीं जीतेंगे वो भी सनातन है हम भी सनातन है वह भी चित्त है चेतन है हम भी चेतन है बराबर हैं, ह उन्होंने हमको नहीं बनाया हमने उनको नहीं बनाया बराबर है वे हमारा नाश नहीं कर सकते हम उनका नाश नहीं कर सकते बराबर है ये अभेद है हमसे उनसे इसीलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं जीव ही ब्रह्म है किंतु अनेक मामलों में बहुत बड़ा भेद है वो सर्वशक्तिमान है हम अल्पशक्तिमान शक्तिमान है वो सर्वज्ञ है हम अल्पज्ञ हैं। वो सबके भीतर और बाहर और गोलोक में सर्वत्र व्यापक है हम एक शरीर में व्यापक हैं। वो सबका नियंता है हम नियम में है वो शासक है हम शास्त्र है वो करता है हम कार्य है वो मायाधीश है हम मायाधीन है कोई मुकाबले का प्रश्न ही नहीं है कोई थोड़ा छोटा बड़ा हो तो मुकाबले की बात भी करो अरे यहां तक हाल है कि अगर वो हमको शक्ति न दे तो हम हम ही न रहे भला वो क्या मुकाबला करेगा नित्यो नित्या नाम चेतना, चेतना नाम एको बहु नाम जो विदाति कामान ज भाषाद विभाति यदाचा नृत्यु तदेव ब्रह्मी जन मनसा न मनुते ये नहुर्मनोम तदे ब्रह्मि यक्षुषा न पश्यति ये चक्षुंश पश्य तदेव ब्रह्मि य्रोत्रेण न शुण येन श्रोत्रद्रह्मि यद प्राणी न प्राणित ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म तम केनो केनोपनिषद एक चार एक पांच एक छ एक सात एक, एक आठ ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं उसकी शक्ति पाकर तो हम देखने सुनने सूंघने रस लेने स्पर्श करने सोचने जानने का कार्य करते हैं हम बड़ा मुकाबला क्या करेंगे अरे मोटी गधे की अकल से समझो आपके यहाँ की जो लाइट है जो आप देखते हैं छोटे से डब्बे में एक जगह रहती है और फिर उसको आप तमाम घर में लगाते हैं वो जो डब्बे वाला है अगर वहां पर ऑफ कर दो तो सब घर की लाइट गई और अगर वो पावर हाउस वाला अपने यहां की स्विच को ऑफ कर दे तो वो डब्बा भी बेकार गया आपका तो वो पावर हाउस है हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते सोच भी नहीं सकते तो हम अनाधिकाल से मायाबद्ध हैं क्यों मायाबद्ध है क्यों मत बोलो क्योंकि एक दिन अगर मायाबद्ध होते तब आप पूछते क्यों मायाबद्ध हुए सदा से मायाबद्ध है ये हमारी पर्सनैलिटी है क्यों अगर तरीब चाहते हो तो इसलिए कि अनाज काल से हम भगवत विमुख हैं अब आगे ना पूछना क्यों भगवत विमुख है ये मूर्खता है और क्या बता वे? क्यों भगवत विमुख है अज्ञान है एक दिन उद्धव ने भगवान से पूछा सखा है ना क्यों जी मूर्ख किसे कहते हैं <laughs> दोनों ने कहा मूर्खो देहा देहम बुद्धि जो अपने को देह मानता है उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं और इसी मूर्खता का परिणाम है ये माया बद्ध जीव चौरासी लाख योनियों का दुख भोग रहा है आध्यात्मिक आधि भौतिक आधिदैविक केवल एक मूर्खता अपने को देह मान लिया और इतना प्यार हो गया देह से एक बूढ़ा गरीब लकड़ी का गट्ठा लेते जंगल से घर जा रहा था बहुत थक गया पसीना पसीना हो गया तो एक छोटा सा मंदिर था वहीं पर पटक के बैठ गया और कहता हे भगवान मौत भी नहीं आती मुझको इतना दुख भोग रहा हूं तुम जमरात को मजाक सूझा आके खड़ा हो गया हुँ? आप कौन अरे तुमने बुलाया था ना कि मौत भी नहीं आती तो मैं आ गया ए, ए, ए, क्या अरे नहीं साहब अब तो चलना पड़ेगा भाई यही साहब क्या बात करते हैं मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं और मेरी ये है मेरे वो है मेरे वो है सब काम बाकी है। तो आपने बुलाया है भाई तो मैं क्या करूं उसमें नहीं नाराज हमको छोड़ दो अरे इतना दुख भोग रहे हो तुम चलो ना अरे हम दुख भोग लेंगे लेकिन को मत ले जाओ ओ, हम लोगों का यही हाल है कितना दुख भोग रहे हैं डेली वेद कहता है शास्त्र कहता है पुराण कहता है जंतुर्व ए एतस्य याम याम जो निम तस्याम तस्याम सलभते निर्वृत्तिम न विरज्य तीन तीस चार भागवत यह जीव जिस जिस शरीर में जाता है उसी शरीर को मैं मान लेता है और कितने कष्ट हो गए वैराग्य नहीं होता अरे मनुष्य तो इतना ज्ञानवान है, है कोठी भी बनवा लिया सात सर्बेंट हो गए शेर पाल रखा है, है? क्या बात है हाथी पर चलता है आठ आठ है इतना बलवान आती है अगर सूढ़ में उठा के पटक दे तो जीरो बट हो जाए इंसान और शेर के जबड़े ओ लेकिन देखो कितना दुखी है वो जंगली जानवर दिन भर पेट के लिए भागते रहते हैं वो हिरन है गाय है भैंसे है घोड़े हैं हाथी है तमाम जंतु जंगल में वो तो मनुष्यों से तमाम गुना बड़े हैं अरे एक पोखरे में कितने कीड़े हैं कोई पानी न मिलने से मर गए कोई पेट न भरने से मर गए और सबसे बड़ा दुख बड़ा जीव छोटे जीव को खा लेता है सब मैं सहारिय सबसे बलवान एक सिंह है उसको देखते ही भागते हैं सब प्राण बचा करके लेकिन वो पकड़ ही लेता है दौड़ करके और खा जाता है हिरन हो गाय हो कोई हो पानी पी रहा है तीन दिन का भूखा है, भैंस उसी समय आ गया शेर और पकड़ा उसने गिरा दिया और खा गया हा कुछ नहीं कोई गवर्नमेंट है उसकी हाथी की वो भैंस की को चिल्लाए बचाओ लेकिन अगर उसी भैंस को पकड़ करके और आप मशीन से दबावे गला मुझे मार मत <laughs> इतना गंदा शरीर है सुअर का लेकिन जरा उसको दबाओ मारने के लिए तो चिल्लाएगा, लाएगा मगर उमत जंतुर्व भव ए तस्म या ब्रजेत जिस जिस जोनि में जाते हैं ये जीव निवृत्म बड़े खुश हो रहे उसी देह को पाके <laughs> अरे नरकस्थोपी देहम भरकस्थोपी देहम भाई कुमान त्यकू मर नरकस्थ देह को भी जिसमें इतना कष्ट दिया जाता है छोड़ना नहीं चाहता कोई इतनी देह में अहम बुद्धि हो गई है जीव की केवल मनुष्य ही नहीं सब जीव और उसी के कारण सारा दुख है एक मूर्खता के कारण सारा दुख अपने को देह मानना बंद करो फिर क्या माने तुम भगवान श्री कृष्ण के अंश हो उनकी शक्ति हो उनके पुत्र हो वे तुम्हारे सर्वस्व है वेद कह रहा है शास्त्र कह रहा है पुराण कह रहा है और तुम स्वयं कह रहे हो ए? मैं कह रहा हूं नहीं तो मैं तो गाली देता हूं तुम्हारे श्री कृष्ण को हाँ हाँ गाली देते हो लेकिन बोलो तू तो चाहते क्या हो हम तो आनंद चाहते हैं अरे तो हमारे श्री कृष्ण का नाम ही तो है आनंद गधे आनंदो ब्रह्म बेजाना तीन छात्र रसो वैसा तैत्पनिषद सात रसम लुखी भवती कठ रुद्रोपनिष विज्ञान ब्रह्म बृहदारण्यकोपनिषत् तीन नौ अठाईस विज्ञानमानंदम ब्रह्म महोपनिषद नौ तद्जान पिछ्य धीरा आनंदमृत जिभाति मुंडकोपनिषद आनंदम्क्षर साक्षा जापनिष् चार बासठ यचो निवर्तनते अप्य मनसा मनसा सह आनंदम विद्वान् विद्वान्व चार तैत्ोपनिषद दो नौ में भी है ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र है सांडिल्योपनिषद में भी है दो एक सरभोपनिषद में भी है मंत्र, बीसवा मंत्री प्राण्ञ्यात जदेश आकाश आनंदो न सैत्तरी उपनिषद दो सात रसा नाम रसतमा परमा तीन ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं श्री कृष्ण का दूसरा नाम आनंद है और तुम आनंद चाहते हो और आनंद को गाली दे रहे हो तो तुम ऐसे भोले हो कि तुम बाप को गाली दे रहे हो लेकिन पिताजी नहीं कहते अम्मा के पापा कहते हो अम्मा के पति कहते हो तो पर्याय बा शब्द है हमारे गांव में एक कहावत है आप आप कही पुतऊ मर गए खटिया तर है पानी एक अरब के आए थे बीमार हुए एक घर में तो घर वाले से वो पानी मांग रहे थे तो आप आप आप कह रहे थे तो लोगों ने कहा हा मैं आ गया आप वो समझ रहे थे आप हाँ, क्या कह रहे हो बोलो वो कह आप अरे मैं आ गया हूं बोलो ना क्या कह रहे हो आप आप आप मर गया आप माने पानी अब वो हम समझ ये नहीं कि आप माने पानी होता है तो हम आनंद आनंद आनंद कैसे मिले क्या करें चार सौ बीस करें तब भी नहीं मिलता पाप किए इतने सारे तब भी न मिला पुण्य किए तब भी नहीं मिला अच्छे कर्म से स्वर्ग मिल गया बस वो भी दुख हा बुरा किया तो नरक मिला वो भी दुख क्या करें? अरे वो श्री कृष्ण की भक्ति करो फिर नाम लिया श्री कृष्ण <laughs> वही आनंद अरे ऐसे भोले भाले हम लोग हैं तो जीव शक्ति विशिष्ट मायाधीन हम लोग अज्ञान के कारण अपने को देह मान कर दुखी हो रहे हैं हम अनंत हैं अणु है हृदय में रहते हैं सब जीवों के शरीर में एक हृदय है उसमें रहते हैं अरे वो हमारे अंदर रहता है श्री कृष्ण हम उसके अंदर रहते हैं तैलम तिलेशु काशु बन्नी चीरे यथा घृतम वासुदेवोपनिषद एक एक जैसे तिल में तेल दूध में घी ऐसे वो व्याप्त है और मायाधीन भी हम हैं और उसी में ब्रह्म भी है घोलमोल है तीनों जीव में ब्रह्म और जीव में माया माया के अंदर में है और ब्रह्म व्याप्त है अंदर ही नहीं बाहर भी पृथ्वी में भी सर्व व्यापक है और गोलोक में तो है ये लेकिन विचित्र बात है कि वो माया ये हमने सामने नहीं हो सकते अरे सर्व व्यापक है आप कहते हैं आमने सामने हाँ ये तो आत्मनिचम विचित्राशही दो एक अट्ठाईस वेदांत अनंत विचित्र शक्तियां हैं भगवान में दो विरोधी देखो संसार में देखो आपका शरीर चेतन है वो हृदय में रहकर जीव सारे शरीर में चेतना पैदा किए रहता है लेकिन बाल निकले वो जड़ हैं। नाई काट रहा है आपको नींद आ गई दर्द नहीं हुआ नहीं जी बाहर से चिपकाया है क्या वो नकली वाला है बाजार वाला नहीं नहीं असली है जी अभी तो हम 24 साल के हैं। अच्छा ये जड़ क्यों है अब देख लो क्यों है अब तुम सवाल करते हो कि भगवान ने सृष्टि किया वो चेतन है जड़ जगत कैसे बन गया जब वही संसार बना है तो मैंने बताया था ना आप लोगों की भगवान ही संसार बन गया है उसने बनाया नहीं कुछ स्वयं बन गया जैसे दूध दही बन जाता है ऐसे ही स्वयं बन गया अरे संसार में क्या है ब्रह्म जीव माया और महाप्रलय के बाद भगवान के पास क्या बचा था वही ब्रह्म जीव माया हम सब भगवान में लीन हो गए थे और माया शक्ति तो शक्तिमान में रहेगी ही और वही बाहर हो गया उसी को हम संसार कहने लगे आप कहते हैं जड़ क्यों बनाया जते गृह मकड़ी होती है ना वह अपने मुंह से जाल बनाती है और फिर उसको निगल लेती है फिर प्रकट कर देती है फिर निगल लेती है ऐसे ही भगवान ने किया कुछ बनाए बनाए नहीं सब सूक्ष्म था सब स्थूल हो गया बस अरे देखो एक मां के पेट में पुरुष का बीर्ज और मां का रज सूक्ष्म एक दिन गया वो तो धीरे धीरे धीरे धीरे हमारा शरीर बन गया अब भी दिख नहीं रहा है निराकार है लेकिन जब पैदा हुआ आ, साकार हो गया पद्म पुराण में कहा है अदृश्यपानित रूप से चर्म चक्षुषा लोग हमको निराकार कहते हैं अदृष्ट कहते हैं मैं अदृष्ट नहीं हूं चर्म चक्षु से अदृष्ट हू इसलिए मुझे कह देते हैं निराकार मुझे निर्गुण कहते हैं यस्तु निर्गुण इतुक्त शास्त्रु जगदीश्वर प्राकृत संयुक्त गुणीन मुच्य ते पद्मपुराण मुझे लोग निर्गुण कहते हैं अरे मैं निर्गुण नहीं हूं निर्गुण इसलिए कहते हैं कि प्राकृतिक लेकिन दिव्य गुण है अनंत गुण है ये सत्य गुण रजोगुण तमोगुण नहीं है इसलिए कह देते हैं निर्गुण और अनंत गुणानुक्रमश्य सत् बुद्धि गुणात्मनस्ते गुणा हितावतीर्णस् का ईशिरे अरे किसकी हिम्मत है भगवान के गुणों को गिन ले गुणा गुणाना मगुणस्य जगमु एक अठारह चौदह भागवत अनंत नाम रूपाय, अनंत गुण अनंत नाम अनंत रूप अनंत धाम अनंत संत उसकी कोई चीज लिमिटेड नहीं तो भगवान हमारे हैं यह बात जानना आवश्यक है अभी तक हम नहीं जान सके क्योंकि अपने को देह मान लिया तो जब मैं देह मान लिया तो फिर मैं वाला मेरा हो गया माँ मा, बाप भाई बहन बीबी मकान ये जड़ सामान भी मेरा है और हमारी जमीन को एक आदमी ने चार फुट और आगे मेड़ लगा दिया हमने मारा लठिया मर गया क्यों वो मेरी जमीन थी अरे तुम्हारे बाप भी ऐसे कहते थे मेरी है फिर उसके बाप पहले कहते थे तुम्हारे लोगों की कहा से आई तुम तो अभी अभी पैदा हुए हो दस साल पहले हा तो तुम्हारी कैसे ये तो भगवान की है कितने लोगों ने कहा हमारी है हमारी है हमारी है सब मर गए कोई जमीन ले गए अपने साथ ऐसे ही तुम जो कहते हो ये मेरी माँ है अरे मर गए वो मां खत्म तुम अलग तुम्हारी दूसरी माँ बनी अब कुतिया हो गई मां अब गधी हो गई मां अब बिल्ली हो गई मां चौरासी लाख में अनंत बार जा चुके हो तो अनंत माँ बन चुकी बाप बन चुके बेटा बेटी बन चुके और हर बार यही गलती की ये मेरा क्यों अपने को शरीर माना इसलिए <laughs> तो ये गलती गलती मान लो रियलाइज कर लो डिसीजन हो जाए मैं देह नहीं भगवान का अंश हूं उनकी शक्ति हूं इसलिए उनका दास दास का काम क्या स्वामी की सेवा हमारा एक काम स्वामी की सेवा सेवा कैसे मिलेगी दिव्य प्रेम से उसी दिव्य प्रेम पाने के लिए ये मैं कौन मेरा कौन का ज्ञान कंपलसरी है इसके लिए पाश्चात्य देशों में बहुत प्रयत्न किया ए इंद्रिय मन बुद्धि से सोच सोच के बुक लिखी तनाम फिलॉसफी की मैं कौन मेरा कौन एक दूसरे को काटते वाले काटने वाले भी होते गए वहां लेकिन जब उन्होंने इंडिया की फिलॉसफी पढ़ी ये तो उन्होंने प्राकृतिक इन इंद्रिय मन बुद्धि का सब्जेक्ट ही नहीं है हम लोग इतना खोपड़ा लगाए बेकार एक वाक्य कहता है वेद शास्त्र पुराण तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन तुम्हारा ये सारा सामान माया का बना हुआ है और भगवान का एरिया पराशक्ति युक्त दिव्य है इसलिए इसके प्रयोग से तुम मैं कौन मेरा कौन को नहीं जान सकते क्योंकि मैं दिव्य है तुम तो मेरा तो दिव्य हो ही तो जब हमने समझ लिया इंद्रिय मन बुद्धि से वो नहीं जाना जा सकता तो एक फायदा होगा क्या सोचने का काम समाप्त मैं कौन हूँ मैं कौन हूं मैं देह तो नहीं हूं हाँ, ये तो ठीक है मालूम हो गया तो फिर देह के बाद सूक्ष्म शरीर अठारह तत्वों का होता है वो है हाँ, वो भी नहीं हूं क्यों महाप्रलय में वो अठारह तत्वों का सूक्ष्म शरीर नहीं रहता हाँ वो भी नहीं हूं तो फिर मैं क्या हूं तो फिर मैं क्या हूं क्या बताऊ चुप हो गए ना हाँ। तो आपकी बुद्धि के समाप्त अब उसके आगे जो है वो मैं हूं इसलिए शास्त्र वेद के द्वारा जाना गया वो मैं जीव तत्व है और उसमें को जानने के लिए भगवान की कृपा चाहिए और कृपा को पाने के लिए सही सही मांगना चाहिए सही सही मांगो कृपा मिल जाए बस बस कुछ करना नहीं पड़ेगा कुछ नहीं करना भगवान तो आकारण करुण है आकारण कारण कुछ लेके नहीं देते बिजनेसमैन नहीं है हमने एक हजार दिया तो एक हजार की साड़ी मिल गई ऐसा नहीं है वो तो हमारे पिता है मां है सब कुछ है वो तो वो फ्री में देने को तैयार बैठे हैं लेकिन ठीक ठीक मांगो उनको मेरा मान लो कैसे माने इनको मान चुके हैं मेरा बहद जन्मों से संसार को ये ज्ञान इतना पक्का हो गया है कि जाते ही नहीं अरे कितने जगत गुरु आए कितने भगवान के अवतार आए सबने समझाया हमको और हमने भी फील किया कई बार हम रोते भी हैं अरे मूर्ख मन मान ले दे। थोड़ी देर को मानता भी है फिर वैसे कुत्ते की पूछ दबाए रहो तब तक सीधी छोड़ दो टेढ़ी मैंने कई बार आप लोगों ने कहा है ना बदंत विश्वम कवयस मनस्वरम पश्यत्म विदो विपश्चिता तथा तदा बड़े बड़े ज्ञानी जोगी हो तो जाते हैं अरे स्वर्ग सम्राट इंद्र हमारे घर के स्मृत लोग की एक स्त्री में आसक्त हो गया हो आश्चर्य स्वर्ग की देह में खुशबू आती है वहां की एक अपसरा खड़ी हो जाए तो आप सब लोग मूर्छित हो जाएं खुशबू में वो स्वर्ग का राजा गौतम की स्त्री में आसक्त हो गया गंदे शरीर में हम लोगों के शरीर कैसे तो रोम रोम से जो पसीना निकलता है उसमें नाक लगाओ देखो कैसी बदबू आती है और अगर पेट खोल दिया जाए डॉक्टर खोल दे और फिर उसमें नाक लगाओ तब क्या हाल होगा भाग खड़े हो इतना गंदा शरीर है उसके लिए वो गौतम बन करके आया ये माया इतनी बलवती है स्वर्ग वालों को उनके सम्राट को नहीं छोड़ती ओ भगवान कहते भाई देखो हमारी यही शर्त है कि अपने मन से जितने निश्चय किए हैं ये मेरा ये मेरा है मेरा, मेरा सब को निकालो अरे एकदम नहीं निकलेंगे ये बड़े जोर से पकड़े हैं आ धीरे धीरे निकालो बुद्धिमानी से सोच के ये इनका आनंद आनंद नहीं है ये तो हम आनंद चाहते हैं भिखारी हैं अब तक इनसे भीख मांगते रहे मम्मी आनंद दे दो पापा आनंद दे दो मैम साहब आनंद दे दो अरे ये क्या देंगे बिचारे समझ गए संसार में जब कोई किसी करेक्टरलेस स्त्री का आचरण बहुत दिन से खराब है लेकिन पति को नहीं मालूम था वो अपना प्यार करता रहा एक दिन देख लिया उसने आ, ये हाइन ऐसी है, मैं गोली मार दूंगा <laughs> अब वो आती है स्त्री की आज प्यार नहीं करोगे अरे प्यार की बात करती है तू राक्षसी धोखेबाज हजार गाली देगा और घर से निकाल देगा लेकिन हम 50 बार जूते चप्पल खाकर संसारी स्वार्थियों के वैराग्य हुआ एक सेकंड को फिर फिर वैसे फिर वैसे तो भगवान कहते हैं देखो घबराओ मत माना मन बहुत चंचल है अरे अर्जुन शरीके जिसने उर्वशी को जीत लिया था जहा विश्वामित्र वगैरह हार गए उसको अर्जुन ने जीता उर्वशी का डांस हो रहा था अर्जुन उसके पैर को देख रहा था हा क्या पैर उसका थिरकी थिरकता है आश्चर्य है इंद्र भी बैठा था बगल में वो अर्जुन का बाप है उसने कहा बड़ी घूर घूर के देख रहा है मृत लोग का आदमी है ना हमारे अप्सराओं में तो आ सकती हो जाती है बड़े बड़े योगियों के मैं रात को भेजा उर्वशी को अर्जुन के पास विषय भोग के लिए उर्वशी गई वो तो सर्वेंट है इंद्र की जहां भी भेज देते हैं जाना पड़ता है उसको जगाया बारह बजे रात को अर्जुन आख खोले माता जी आप इस समय कैसे आ गई ये मुझको माता जी कहता है मृत्युलोक का आदमी ये कैसा आदमी है नपंसक है क्या अरे मैं अर्जुन हूं हा अर्जुन तो है तू तो मैं तो तुझसे प्यार करने आई थी तू तो माताजी कहता है अरे माताजी इंद्र हमारे पिता है और आप इंद्र की श्रीमती है तो हमारी माता हुई ना हमारी नींद खराब कर दिया आप जाइए आराम कीजिए बिचारी खिची आके लौट गई वो अर्जुन भगवान से कहता है चंचलम हे मना कृष्ण प्रमा थी बलवत्म तस् हम मन्ये मन ने भाव चु दुष्कर्म अरे वायु के समान अत्यंत बलवान है मन छे चौतीस गीता भगवान ने मान लिया ये नहीं कहा क्या बकबक करता है बड़ा चंचल है मन भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम ठीक कहता है तू अर्जुन अरे दुर्जया नाम हम मना भगवान ने स्वयं कहा है 11 16 11 भागवत ने मैं भक्तों में शंकर जी हूं मैं हाथियों में ऐरावत हूं मैं घोड़ों में उच्च श्रवा हूं ऐसे मैं बलमानों में मन हूं दुर्जया नाम अहम मन लेकिन अर्जुन अभ्यास नु तो कौन तेज वैराग्यन चह जैतीस अभ्यास और वैराग्य से मन में हो सकता है अभ्यास और वैराग्य हा दो हा दो क्या मतलब मतलब अगर कोई खाली बैराग करे ऐसा खराब है ये खराब है ये, ए, ये इसमें सुख नहीं है इसमें सुख नहीं है हटाओ मन को सुख नहीं है हटाओ मन को ए, फिर गया अरे हटाओ खराब है ए, फिर गया क्यों मन एक क्षण को चुप नहीं रह सकता उसका कार्य है चंचलत्म मनोधर्मो बहनेर धर्मो जैसे आग का धर्म है जलाना ऐसे मन का धर्म है चांचल्य चार अठानबे महोपनिषद चंचल मनोधर्मो बहनेर धर्मो यथा आ इसलिए फिर कहता है महोपनिषद अपन सनात ब्राह्मण विषमश्चित निग्रह आ मन का निग्रह इतना कठिन है कि आग को खा जाए कोई ये हम मान लेते हैं लेकिन मन पर कंट्रोल कर ले असंभव है तो अर्जुन खाली वैराग्य सोचने से वैराग्य नहीं होगा फिर अभ्यास न मुझमे मन लगा यहां से हटा के मुझमें लगा मन एक जगह खड़ा नहीं रहेगा कि हटा दिया अब खड़े हो गए जैसे हम लोग चलते हैं किसी ने कहा यह रास्ता लखनऊ नहीं जाता खड़े हो गए किधर जाता है ये बताए नहीं उसने तो इधर नहीं जाता है तो ठीक है लेकिन अब किधर जाऊं और भी तो कई रास्ते हैं ये इलाहाबाद किधर है अब बेचारा वो खड़ा है लेकिन मन को ऐसा नहीं कर सकते कि इधर मत जा अच्छा साहब नहीं जाएंगे खड़ा खड़ा नहीं रहेगा मन कहता है हमको चलना है चाहे इधर चलाओ चाहे उधर हम चलने को तैयार हैं, लेकिन खड़े नहीं रह सकते तो भगवान ने कहा मुझमे लगाता जाए यहां से हटा करके ये अभ्यास अभ्यास बहिराग्याम धन निरोधा खाली बहिराग्य से काम नहीं बनेगा हाँ अरे ऋषभ भगवान के अवतार उनके सामने आई सिद्धियां आप लोग कौन है हम साफ सिद्धि है सिद्धि हाँ यहाँ कैसे आई आपकी सेवा के लिए आप श्री कृष्ण भक्त है ना हा हा भक्त है श्री कृष्ण ही है हम भगवान के अवतार है तो आपकी सेवा करेंगे सेवा तू पा गया न कुरिजात क निचित सक्षम मन असी है नीते है खबरदार मन से दोस्ती न करना ये सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा मन इससे दोस्ती किए है हम लोग मन कर रहा है रसगुल्ला खाए चल पड़े दुकान पर मन कर रहा है आज लेक्चर नहीं सुनेंगे नींद आ रही है सो गए अरे भाई तुम लेक्चर में नहीं आए मेरा जितने में दर्द था ए लो ए पाप और कमा लिया झूठ बोल के और हुआ क्या था मन के गुलाम हमेशा हम लोग मनमानी करते मनमानी क्योंकि मन को सुख मिलता है उससे आत्मा को नहीं मन हम समझते हैं मई मनु <laughs> मैं आत्मा वात्मा नहीं हूं तो ऋषभ ने कहा देखो योग पुश चली पांच छे तीन पांच छे चार भागवत ये मन ऐसा है जैसे कोई दुराचारिणी स्त्री अपने जार पुरुष से मिल करके अपने पति का मर्डर करवा देती है संसार में होता है सब कुछ ये ऐसे ही ये मन है ये मीठी मीठी बात करके तुमको रसगुल्ला का लालच दे करके और आत्मा का सर्वनाश कर देता है काम क्रोध लोह मोह का गुलाम बना देता है इसलिए इससे दोस्ती न करना तो भगवान ने अर्जुन की बात मान ली इतना चंचल है मन और उसी मन से हमको सब को निकालना है ड्राइंग रूम साफ करो तब मैं आऊंगा भगवान कह रहे हैं तब दो काम होगा रजोगुण तमोगुण को मैं साफ करूंगा भक्ति के द्वारा जब तुम भगवान के लिए आंसू बहाओगे ये सच्ची भक्ति खाली इंद्रियों की भक्ति भक्ति नहीं है मैंने डिटेल में समझाया है भूले ना होंगे आप लोग जब आंसू बहाएंगे भगवान के लिए वो भी निष्काम अनन्न भाव से तो क्या होगा रजोगुण तमोगुण ये दोनों भागेंगे पहले ये अविद्या कहलाती है रजोगुण तमोगुण इस प्रकार ये अभ्यास करते करते करते करते एक दिन दो दिन एक साल दो साल एक जन्म दो जन्म ये तुम्हारे परिश्रम पर निर्भर है कितनी स्पीड में तुम परिश्रम करते हो तो जब रजोगुण तमो गुण समाप्त हो जाएगा तो अविद्या माया चली जाएगी लेकिन अभी एक माया बची है उसको विद्या माया कहते हैं ये सत्य गुण है ये नहीं जाने वाला चाहे कितने साधन कर डालो ये तुम्हारे बल से नहीं जाएगी जब तुम्हारा रजोगुण तमोगुण चला जाएगा तो भगवान कृपा करके विशुद्ध सत्व देंगे एक तो माइक सत्व होता है माइक सत्व को भगाने के लिए विशुद्ध सत्व दिव्य सत्व भगवान देंगे तब वो विद्या माया भागेगी तो जब विद्या माया भागेगी तो सत्गुण भागेगा अब निर्गुण हो गया तुम्हारा अंतःकरण तब दिव्य बनाएंगे भगवान और गुरु जब दिव्य हो जाएगा अब आप इंद्रिय मन बुद्धि के दिव्य हो अध्यक्ष बन गए आप श्री कृष्ण कहीं भी बगल में बैठे हो देख लोगे अच्छा, आज ग्री बन के बैठ गए हो ठीक है ठीक है अच्छा आज बुढे बन के बैठ गए हो अच्छा देख लिया हमने बताना मत अच्छा नहीं बताएंगे लेकिन मैं देख रहा हूं क्योंकि मेरे पास आख हो गई मुरली बजाया मैंने सुन लिया सब बैठे हैं क्या सुन रहे मुरली कहाँ है हम तो नहीं सुन रहे <laughs> तुम्हारे कान माइक है तुमको नहीं सुनाई पड़ेगी शिव लोग चली गई आवाज अब बगल में उनका पति सो रहा है गोपी का खर्राटे में वो नहीं सुन रहा अब <laughs> गोपी चली गई महाराज में तो जब दिव्य हो जाएंगे तब मैं कौन मैं और मेरा कौन का ज्ञान होगा लेकिन भक्ति की जो साधना है उसमें प्रमुख है रूप ध्यान तो भगवान को देखा नहीं रूप ध्यान कैसे करें एक प्रश्न रह गया इसे फिर समाधान करेंगे बोलिए लाडली लाल की